महाभारत पर्व आशधिपर्व सप्ततीतोध्याय श्रीकृष्ण द्वारा राजा परीक्षित का नामकरण तथा पांडवों का हस्तिनापुर के समीप आगमन वै सम्पावाच ब्रह्मास्त्र राज प्रतिसृत तदा तद स्म तत् तेजसाव विदीपित वै सम्पाजी कहते राजन भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया उस समय वह सूतिका गृह तुम्हारे पिता के तेज से देप्यमान होने लगा तथो तो रक्षाशर्वाणी ने सुक्त मुक्त गृह तथ अंतरिक्षे चबा गाधुके सौ साधे ही फिर तो बालकों का विनाश करने वाले समस्त राक्षस घर को छोड़कर भाग गए ऐसे समय णी हुई केशव तुम्हें साधुवाद तुमने बहुत अच्छा कार्य किया तदस्त्रित महम तथा प्राणान पुनर्सो तो नरेश्वर साथ ही वह प्रज्वलित ब्रह्मास्त्र ब्रह्मलोक को चला गया नरेश्वर इस तरह तुम्हारे पिता को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ जचेष बालोसौ यथोत्साह यथा बलम बभोर्मुता राजन ततस्ता भरतस्त्रिय राजन उत्तरा का वह बालक अपने उत्साह और बल के अनुसार हाथ पैर हिलाने लगा यह देख भरत वंश की उन सभी स्त्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई ब्राह्मणावाचया मांसुर गोविंद शासनात् ततस्ता मुदिता सर्वा प्रशना उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के आज्ञा से ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वाचन कराया फिर वे सब आनंद मग्न होकर श्रीकृष्ण के गुण गाने लगे स्त्रियो भरत सिंहा नाम लबारगा कुी द्रुपुत्री चुभद्रा चोत्तरा तथा स्त्रियान्या बहूरहृष्टमान जैसे नदी के पार जाने वाले मनुष्यों को नाव पाकर बड़ी खुशी होती है उसी प्रकार भरतवंशी वीरों की वह स्त्रियां कुंती द्रौपदी सुभद्रा उत्तरा एवं नरवीरों की स्त्रियां उस बालक के जीवित होने से मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई तत्म नटा सेवा ग्रंथिका सौखसायसमागत संघाश्चापी अस्तु वंशम जनार्दनम पुरुवशस्थवाख्या आशीभिर्भरम तरस भर श्रेठ तदंतर मल्ल नट ज्योतिषी सुख का समाचार पूछने वाले सेवक तथा सूतों और माघों के समुदाय कुरुवंश की स्तुति और आशीर्वाद के साथ भगवान श्रीकृष्ण का गुणगान करने लगे उत्थ तो यथा उत्तरा यजुनंदनम अभ्यवाद यीता सहुत्रेण भारत भरतनंदन फिर प्रसन्न हुई उत्तरा यथा समय उठकर पुत्र को गोद में लिए हुए यजुनंदन श्रीकृष्ण के समीप आई और उन्हें प्रणाम किया तस् कृष्णो दत शिष्टो बहुरत्न विशेषत तथा देष्णुशार्दूलाम चा सरो प्रभु पितुस्त तो महाराज सत्य संधोजनाधन भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रसन्न होकर उस बालक को बहुत से रत्न उपहार में दिए फिर अन्य यदुवंशियों ने भी नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट की महाराज इसके बाद सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारे पिता का इस प्रकार नामकरण किया कुले जातो परीक्षीणे कुल यस्म्जा अभिमनुज परीक्ष ब्रवीतदा कुरुकुल के परीक्षण हो जाने पर यह अभिमन्यु का बालक उत्पन्न हुआ है इसीलिए इसका नाम परीक्षित होना चाहिए ऐसा भगवान ने कहा सौ वर्धत यथा कालम पिता तव तो जनाधि मन प्रहलाद सर्वलोकस्य थे सर्वलघु कश्य भारत नरेश्वर स्त्र का नामकरण हो जाने के बाद तुम्हारे पिता परिच्छेद कालक्रम से बड़े होने लगे भारत वे सब लोगों के मन को आनंद मग्न किए रहते थे मास जात सुर पिता भगवती भारत अथा जग बो सुबहुलमृत्न भरत नंदन जब तुम्हारे पिता की अवस्था एक महीने की हो गई उस समय पांडव लोग बहुत सी रत्नलाशी लेकर हस्नापुर को लौटे तान समीप ग्रुतवामुर्ष्णुपुंग विष्णु वंश के प्रमुख वीरों ने जब सुना कि पांडव लोग नगर के समीप आ गए हैं तब वे उनके अगवानी के लिए बाहर निकले पुरुषा अनं चक्रोश मुरुषाग पताचित्रजिधर पुरवासी मनुष्यों ने फूलों की मालाओं बंधनवारों भाति भाति की ध्वजाओं तथा तो विचित्र विचित्र पताकाओं से हस्तिनापुर को सजाया था वेशमाणी समलंग चक्रु पौराशापि जनेश्वर देवता चना चूजा सुविविधा तथा पांडपुत्रं पाण्डुपुत्र राजमार्ग त्रासन सुमनोभिलंकृता नरेश्वर नागरिकों ने अपने अपने घरों की भी सजावट की थी विदुर्ज ने पांडवों का प्रिय करने की इच्छा से देव मंदिरों में विविध प्रकार से पूजा करने की आज्ञा दी हस्तिनापुर के सभी राजमार्ग फूलों से अलंकृत किए गए थे शुशुभे तत्पुरम चापे समुद्रौन भस्व नर्तक चापे नृत्यदिर् गायका नाम नाचते हुए नर्तकों और गाने वाले गायकों के शब्दों से उस नगर की बड़ी शोभा हो रही थी वहाँ समुद्र के जलराशि की गर्जना के समान कोलाहल हो रहा था आशीर्दश्रवणस्व निवासस्तुर तदा विंदीसहाशह त्रिक्तु सामंताोभित पताकाूयम से सतरे स्वनाधर्शय तुरण वै दक्षिणोत्तराजन उसम नगर कुबेर की अलकापुरी के समान प्रतीत होता था वहाँ सब और एकांत स्थानों में स्त्रियों सहित बंदीजन खड़े थे जिनके उस पुरी की शोभा बढ़ा रही बढ़ गई थी उस समय हवा के झोंकों से नगर में सब और पताकाएं फहरा रही थी जो दक्षिण और उत्तर कुरु नामक देशों की शोभा दिखाई थी दिखा दिखाती थी अघोषय तथा चापी पुरुषा राजधुर्गता सर्वराष्ट्र विहारोद्य रत्न राजकाल संभालने वाले पुरुषों ने सब ओर यह करा दी कि आज समूचे राष्ट्र में उत्सव मनाया जाया और सब लोग रत्नों के आभूषण या उत्तमोत्तम गहने कपड़े पहनकर इस उत्सव में सम्मिलित हों इसे श्री महाभारती आश्वेद के परमि अनुगर पांडवागमन ही सप्तति तमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में पांडवों का आगमन विषयक सत्तरवा अध्याय पूरा हुआ